यहाँ वोट करने के लिए आपको सिर्फ करना क्या है अपना नाम लिखना है और जिस विद्यार्थी का आपको परफॉर्मेंस अच्छा लगता है जिसका गीत आपको अच्छा लगता है उसका नाम लिख के सेंड कर देना है चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर चलिए सभी विद्यार्थी मित्रों मैं चाहूँगा कि आप स्वागत की कड़ी में हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो कार्यक्रम का आगाज करते हुए आपकी तालियों की आवाज़ मैं चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जी मेरा नाम सोलंकी दिव्या है मैं दरामली से आती हूँ और मुझे सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है और मैं एक सॉन्ग सुनाऊँगी काश काश यू होता हर शाम साथ तू होता छुप दिल यू रोता हर शाम साथ तू होता गुजारा गुजारा हो तेरे बिन अब मुश्किल है लगता नजारा हो तेरा ही नजारा अब हर दिन ये लगता हाल दिल तुझको सुना था दिल अगर ये बोल पाता वाह खुदा को है ज़्यादा जान जेरे संग जो पल बिता था उनसे मैं वो मांग लाता याद करके मुस्कुराता मुस्कराता चलिए दिव्या सोलंकी हमारे बीच में पहला विद्यार्थी थी जो प्रेजेंटेशन किया बहुत ही अच्छा गीत उन्होंने गाया है तो किस तरह से गाया है ये आप तक कैसे उनकी आवाज़ आप तक पहुंची है कैसे आपके दिल में उन्होंने दस्तक दिए उनकी आवाज़ ये आप अपने एसएमएस के ज़रिए मुझे बता सकते हैं और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो मेरे आँखों के सामने हमारे जो कॉम्पिटिशन के विद्यार्थी हैं वो बैठे हुए मैं चाहूँगा कि आपको अगर दिव्या की आवाज़ अच्छी लग रही हो तो ज़रा हाथ खड़ा करके मुझे बताइए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस तेईस चौबीस चलिए चौबीस चौबीस बच्चे जो हैं इस आवाज़ को पसंद कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम में आप देखते हैं कि नंबर कौन आगे लेता है तो आइए मैं चाहूँगा कि अभी आम, गर्ल्स के बाद एक बॉयस हो जाए तो हमारे बीच में आएंगे अभी दूसरे कैंडिडेट जो इस विशेष कार्यक्रम को कार्यक्रम में सिरकस्त कर रहे हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग सिंगिंग कंपटीशन ओपन कंपटीशन में सभी विद्यार्थी अपना अपना जो है वॉइस परफॉर्मेंस हमारे बीच में गीत के माध्यम से कर रहे हैं तो आइए दूसरे विद्यार्थी को हम सुनेंगे वो खुद ही अपना पहचान बताते हुए एक गीत आपको सुनाएगा आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट पर तरंग सुनते रहो मस्कर रहो मेरा नाम जय और मैं एक सॉन्ग गाने जा रहा हूँ हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना तुम्हें कोई ओ देखें तो चलता है दिल ये मेरा बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल मेरा क्या क्या रतन करते हैं तुम्हें क्या पता ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना नमस्कार दोस्तों तरंग इस कार्यक्रम में आपने जयू को सुना जो आर्डिकता इंस्टीट्यूशन का विद्यार्थी है और उसने बहुत ही अच्छा गीत जो है परफॉर्म किया था और आइए आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले को जारी रखते हैं और मैं चाहूंगा अगर जयू की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप जय नाम लिख के अपना नाम लिख के मैसेज कर सकते हैं तो हमें पता चले कि आपको किसकी आवाज कितना अच्छा पसंद आ रहा है आप सुनाए रेडियो मधुबा नाइन्टी पॉइंट पर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन टरंग सुनते रहो मुस्कुराते रहो एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है मेरा नाम डाबी प्रीति मेन कभी हँसना है कभी रोना है जीवन सुख दुख का संगम है जीवन सुख दुख का संगम है कभी जड़ है कभी सावन है ये आता जाता मौसम मौसम है है। ये आता जाता नमस्कार, आप 90.4 एफएम ंग इस कार्यक्रम में हमने प्रीति को अभी सुना और प्रीति की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज करिएगा और चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे विद्यार्थी मित्र हमारे बीच में बैठे हैं तो मैं चाहूंगा कि प्रीति की आवाज से आपको आप कैसे फील कर रहे थे जरा मुझे हाथ खड़ा करके बताइए कौन कौन उनकी आवाज़ को ओढ़ देना चाहते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस तो चलिए दोस्तों मुझे लगता है प्रीति की आवाज़ को अभी जो तीन कंपटीशन हुआ उसमें से सबसे ज़्यादा वोट उनको मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आप अपने हाथ उठा किसी अच्छी आवाज़ को तवज्जो देते हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम में और मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा आपके चेहरे बता रहे हैं और आप सुनते सुनते जो हैं खो रहे होंगे और मैं चाहूंगा कि थोड़ा रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए ताकि अच्छी आवाज को आप अच्छी तरह से सुन सके तरंग इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मोदन नाइनटी पॉइंट आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अभी शुभ नाम आपका मेरा नाम परमा हार्दिक कुमार अशोक भाई जे एन एम से अभ्यास करता हूं मैं ओके, okay, परमा क्या बनना चाहते हैं आप आगे चल हम स्टाफ नर्स में जॉब करना चाहते हैं सिर्फ स्टाफ नर्स में सपना तो बड़ा देख सकते हैं आप। अभी एमबीबीएस लाइन नहीं है <laughs> नहीं नहीं एमबीबीएस लाइन नहीं है लेकिन फिर भी अगर नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप स्टाफ नर्स ही बने हो सकता है कि स्टाफ का हेड बने ना तो तो तो तो हो हो सकता हाँ, है है कम कम से हेड का का का सपना देखो स्टाफ तो स्टाफ तो गारंटी बनेगा ही सोच रहे तो उधर भी एंट्री करने में बहुत मुश्किल होगी आपको है ना अच्छा क्या है। मैं सिंह सॉन्ग सुनाना चाहता जीना गुलाहरा जीना जीना जीना उड़ा गुला माहीरी तेरी रिया लहराई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरे जीत का लाई लाई लाई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माही तेरी चून रिया लहराई जब जब मुझ पे उठा सवाल माही तेरी चू नरिया लहराई नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम कभी कभी अच्छी आवाज़ के लिए बताना नहीं पड़ता खुद ही लोग बता देते हैं जैसे अभी आपने बताया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग अभी हमने सुना परमार को जो जेएनएम के विद्यार्थी हैं और नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़ रहे हैं तो अच्छी बात है क्योंकि आज पूरे भारत नहीं विश्व में पूरे नर्सिंग जो प्रोफेशन है उसकी मांग वांटेड हमेशा लिस्ट रहता है वहाँ पर लोगों की हमेशा जो है वैकेंसीज रहती हैं तो ये एक अच्छा प्रोफेशन है जहाँ हमको पूरा करना है हम सभी को मिलकर तो दोस्तों परमार की आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप नाम लिख कर, अपना परमार लिख कर, आप मैसेज कर सकते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो माधुन नाइन्टी पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को नमस्कार आप आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अब तक हमने चार विद्यार्थियों को सुना अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारे बीच में वर्षा है वर्षा हमको अपने जो प्रेजेंटेशन है गाने का जो प्रेजेंटेशन है वो देने के लिए हमारे बीच में आई है तरंग इस कॉम्पिटिशन में तो आप सभी की तरफ से वर्षा का बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में Hello, कॉलेज में मैं जी नर्सिंग का कोर्स कर रही हूँ आज तरंगी सिंगिंग प्रोग्राम में मैं अपना सॉन्ग सुनाऊंगी प्लीज सॉन्ग सुनने के बाद व्हाट मी तेरे बिन नहा कभी तेरे बिन ना रह सकूँगा तेरे बिन ना जिया कभी तेरे बिन ना जी सकूंगा टूटे दिल की आवाज को सुन तो सुन तो सही शिकवा नहीं किसी से किसी से गिला नहीं नसीब मैं था जो हमको मिला नहीं शिकवा नहीं किसी से तो न मिल पाया, यादें मिल गई तेरी यादें मिल गई तन्हाइया मिली है तू ना मिली मुझे तू ना मिली टूटे दिल की आवाज़ को सुन तू सुन तो सही अरमान था हमको जिसका वो ख्वाब मिला नहीं नसीब में नहीं था हमको मिला नहीं बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा वर्षा की आवाज़ आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर वर्षा नाम लिख के अपना नाम लिख के वोट कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और मैं हमारे विद्यार्थी मित्रों से पूछना चाहूँगा आपको ये जो वर्षा का परफॉर्मेंस है वो कैसे लगा हाथ खड़ा करके जिनको अच्छा लगा होगा वो हाथ खड़ा करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. टू okay. ओके मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग अपने दिल से परफॉर्म कर रहे हैं आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्लीजेंट लग रहा होगा बहुत ही अच्छी अच्छी आवाजें आपके कानों को मदहोश कर रहे हैं आपके दिल के अंदर कुछ आ, टिक टिक की आवाज़ भी बढ़ा रहे होंगे मैं चाहूंगा कि ऐसे ही आप खुश रहें मस्त रहे और तरंग कार्यक्रम को सुनते रहें जहाँ पर आर डता है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हमारे बीच में आ रहे हैं अपनी आवाज़ की पहचान आप तक पहुँचा रहे हैं तो एक और विद्यार्थी हमारे बीच में उनका बहुत बहुत स्वागत जी मेरा नाम चौधरी रतन सिंह है मैं आपको सामने गज़ल पेश कर रहा हूँ चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन स् ददेश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 जाने वो कौन सदेश जहाँ तुम चले गए जहाँ तुम चले गए चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सादेश जहाँ तुम चले गए जहां तुम चले गए। थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एक बहुत ही प्यारा सा गज़ल आपने गुनगुनाया है तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में और आप सभी को पता है कि आप सभी को क्या करना है और चरण सिंह की आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और मैं चाहूंगा हमारे विद्यार्थी मित्र जो सामने हैं वो तो पहले वोट करें बाद में आप सभी की तरफ आऊंगा मैं तो ज़रूर हाथ ऊपर करें यस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ओके थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबान 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को और बहुत ही अच्छा लग रहा है अलग अलग फेवर आपको मिल रहा है कभी रोमांटिक गाना आप सुन रहे हैं कभी गजल सुन रहे हैं कभी देशभक्ति सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है सभी चीजें जो है मिक्स मसाला आपके पास पहुँच रहा है तरंग इस कार्यक्रम में और इसमें हिस्सा ले रहे हैं आरडेक्ता इंस्टीट्यूशन के सभी बच्चे आइए आगे बढ़ते हैं और एक विद्यार्थी को हम सुनेंगे जो गाना चाहते हैं तो चलिए हमारे बीच में हीरल अब परफॉर्मेंस देने के लिए आई है तो उनका बहुत बहुत स्वागत मेरा नाम शैलक हीरल मैं जीएनएम सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ और मैं आज एक सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे वोट जरूर करना देहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम दहली पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम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 सच्ची सी है ये तारीफ दिल से जो मैंने करी है सच्ची सी है ये तारीफ़ें दिल से जो मैंने करी है जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम हो आसमां मिला जमी को मेरी याद यादें पूरे है हम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दें मेरे हमदम हँसीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना हा सीख मैंने जीना मेरे हमदम ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत जो है आपने गुनगुनाया और मुझे लगता है कि हीरल की आवाज़ जो है आप सभी को पसंद आया होगा मैं चाहता हूँ कि वोट के लिए आप सीधा खड़े कर दीजिए अपने हाथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइन्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी फाइव ओके मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो उन्होंने किया अब तक के बीच में और मैंने कहा था थोड़ा प्यार डालिए शायद प्यार बढ़ रहा है इसमें अभी <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस तरंग कार्यक्रम में और हमारे बॉइस में से अभी आएंगे वो भी अपना परफॉर्मेंस करेंगे तो चलिए तरंग कार्यक्रम में आपको अगर हीरण की आवाज अच्छी लग रही हो तो जरूर आप जो है मैसेज कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपना नाम लिख के हिरन लिख के भेज सकते हैं ंदगी नहीं या तो क्या पूरे नहीं अभी अरमा तो क्या तुझी ना सीख ले अभी सु And see. छोटी ख्वाहिश महसूस कर अपने वक्त की धुन तुझीना सीख ले अब सुन नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है कंपटीशन में आइए उनको सुनते हैं हाय मेरा नाम प्रीतम कुमार है मैं डिग्री इंजीनियरिंग में हूँ फर्स्ट ईयर में मेरा आप गाना सुनिए और मुझे वोट दीजिए कैसे बताए कैसे जताए सुबह तक तुझ में जीना चाह है भिगे लो की गिली हसी को पीने का मौसम है पीना चाह है इक बात कहूँ क्या इजाजत है तेरे तेईस की मुझको आदत है एक बात कहूँ क्या इजाजत है तेरे तेईस की मुझको आदत है ओ आदत है आदत है, आदत है ओ थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडी मधन नाइनटी पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को एक से बढ़कर एक आवाज़ आपके आ, कानों तक पहुंच रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है मैं आशा करता हूं कि आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा तो जरिए आप क्या करना है आप सभी को <laughs> प्रीतम की आवाज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर आप मैसेज कर सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर अपना नाम के साथ प्रीतम लिख के आप सेंड कीजिए रेडियो मधुबन पर जी हाँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम में अभी और भी बहुत सारे हमारे विद्यार्थी मित्र बाकी हैं जिनकी आवाज से आपको रू रू होना है तो आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में तो चलिए अब फिर से फीमेल हमारे बीच में है गर्ल्स कैंडिडेट हमारे, हमारे बीच में आए हुए है और ज्योति हमारे बीच में आई है तो वो अपना परफॉर्मेंस हमारे बीच में गीत के माध्यम से हम सभी तक पहुँचाएंगे मुझे आशा है कि आप सभी को इनका भी आवाज़ अच्छा लगेगा नमस्कार मेरा नाम प्रजापति ज्योति हरीश भाई है पल पल दिल के पा तुम रहते हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए मैं सांस लेती हूँ तेरी खुशबू सुनबाई रेडियो नाइनटी पॉइंट एफएम एफ जी हाँ तरंग इस कार्यक्रम में मैंने कहा था कि एक से बढ़कर एक आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं आडेक्ता इंस्टीट्यूशन के जो बच्चे चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तरंग कार्यक्रम में और जैसे कि हम लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं एक से बढ़कर एक आवाज आप तक आ रही है और मैं चाहूंगा ज्योति की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपना नाम और ज्योति लेकर सेंड कीजिए आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर तरंग कार्यक्रम को जी हाँ जहाँ पर बच्चे जो है अपनी अपनी परफॉर्मेंस को हमारे बीच में आवाज के माध्यम से आप तक जुड़ रहे हैं तो आइए एक और विद्यार्थी को हम सुनेंगे अभी अब बॉइस की बारी है फिर से तो देखते हैं इनकी आवाज किस तरह से आपको लुभाती है आप सुने रेडियो माधवन 90.4 नाइनटी माय नेम इज हर्ष प्रजापति फ्रॉम इजापति फ्रोमीडर आम इन इंजीनियरिंग जन्म जन्म जन्म साथ चलना यू ही कसम तुम्हें कसम के मिलना ही तेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी न कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो तुम दर्द हो तुम ही आराम हो तेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी न कहना अलविदा आहा हो मेरी होके हमेशा ही रहना कभी न कहना अलविदा तेरी बाहों में है मेरे दो दो जहां तू रहे जिधर मेरी मन्नत वही जल रही अगन है जो ये दो तरफा ना बुझे कभी मेरी मन्नत यही तू मेरी यार जो मैं तेरी आशिकी तू मेरी शायरी मैं तेरी मौसुकी तलब तलब तलब बस तेरी है मुझे न सो में तू नशा बन के घूम ही मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो तुम दर्द हो तुम ही आराम हो मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा थैंक यू रेडियो मोहतार 90.4 एफएम पर अभी आपने हर्ष को सुना अब आगे एक और परफॉर्मेंस हमारे बीच में फीमेल परफॉर्मेंस आ रहे हैं नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और आइए अभी एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है आपका नाम स्नेहा स्नेहा की आवाज आपको कहां तक ले जाती है आइए देखते हैं स्नेहा की जो है परफॉर्मेंस को अभी हम सुनेंगे मेरा नाम डिंडोर स्नेहा है मैं जीएनएम थर्ड ईयर में अभ्यास करती हूँ मैं आपको एक सॉन्ग सुनाऊंगी हैयो राम हाथ से ये दिल खो गया हय्यू राम हाथ से ये दिल खो गया मुझे बाली उमरिया में बाल्युमरिया में कुछ हो गया हो हय्यो राम हाथ से ये दिल खो गया हैयू राम हाथ से ये दिल खो गया कोई बसुरियाँ मधुर बजा दे मीठी मीठी तान सुना दे मुझे बाल्युमरिया में बाल्युमरिया में कुछ हो गया हो हयो रामा हाथ से दुख खो गया हैयू राम हाथ से दु खो गया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो माधवा 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को और अभी हमारे बीच में स्नेहा स्नेहा, स्नेहा ने बहुत ही अच्छा एक गीत आप सभी को सुनाया है परफॉर्मेंस दिया है तो मैं चाहूँगा कि आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आपको क्या करना है वो पता है तुरंत हाथ खड़ा कर दीजिए या फिर वोट कीजिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर तरंग इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन बच्चों का आर्डिकता इंस्टीट्यूशन के बच्चों का आप सुन रहे कुछ इंजीनियरिंग है कुछ नर्सिंग से बिलोंग करते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हमने इस नेहा को सुना स्नेहा की आवाज़ आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और स्नेहा लिखकर भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और आगे बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम में जी हाँ हम पहुँचे हैं खेड ब्रह्मा गुजरात में हूँ मैं और तरंग कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं लाइव तो हमारे बीच में एक और विद्यार्थी आपका नाम उमंग, उमंग, कुमार, उमंग कुमार हमारे बीच में है तो उमंग को सुनेंगे अभी मेरा नाम उमंग कुमार अजीत भाई चौधरी है मैं सूरज से आता हूँ मैं आज तुम्हें भजन सुनाऊँगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय जटा धराय शिवा जटा धराय हर हर बोले नम शिवाय ओ नम शिवा नम शिवा हर हर बोले नम शिवाशुल शिव त्रिशुल धराय हर हर बोले नम ओम नमः नम ओम नमः शिवा हर हर बोले बहुत बहुत धन्यवाद उमंग बहुत ही प्यारा सा भक्ति गीत आपने सुनाया चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को क्या करना है मुझे पता है और आपको भी पता है जल्दी से हाथ अपना जो है आ, उमंग के लिए वोट कीजिए एक दो तीन चार तो चलिए एक भक्ति गीत भी बीच में आ गया बहुत ही अच्छा लग रहा था ऐसे लग रहा था जैसे किस हम मेले में चले गए हैं जहाँ पर भक्ति का जो गीत है ओम नमस् शिवाय बजरा है तो अच्छा लग रहा है चलिए कभी कभी इस तरह की जो बातें हमारे बीच में आती हैं तो बहुत ही अच्छा फील कराता है तो हमारी जो भारत देश की परंपरा है उसको कहीं ना कहीं टच करती है हम उन चीज़ों को देखते हैं और भारत में जो है कहते हैं कि हर दिन कहीं ना कहीं मेला लगता ही है और ख़ास मेले के लिए सभी लोग अपने परिवार के साथ जाते हैं और मेला देखते हैं तो आइए तरंग इस कार्यक्रम में आपको मैं जोड़ना चाहूँगा एक और विद्यार्थी विद्यार्थी हमारे बीच में आ रही हैं तो उनको हम सुनेंगे अभी आपका शुभ नाम सक्सेना सृष्टि हमारे बीच में उनका बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में जी हाँ चलिए अभी सुनते हैं माय नेम इज सक्सेना सृष्टि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तो लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे पहलू में रह लूँ मैं खुद को पागल कह दूँ तू गम दिया खुशियाँ सहलूँ साथियां पहले कभी न तूने मुझे गम दिया मंजिले मेरी तो सब यहाँ मीठा दूजा राजा फांस ले मैं देखूँ तुझे आँखें भर के मैं देख तुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ कभी जो बादल बरसे मैं देख तुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ क्यों बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को चलिए को थोड़ा कम मार्क मिल रहा है क्योंकि थोड़ा सा डल फील रहा उसमें और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो तरंग इस कार्यक्रम में हमारे बीच सचिन जी आ रहे हैं जिनसे हम अभी सुनेंगे उनका भी परफॉर्मेंस तो आप सभी की तरफ से सचिन का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आप सब इस कार्यक्रम में बैठे हैं बहुत खुशी की बात है आपने अच्छे-अच्छे वॉइस से इतनी दमदार परफॉर्मेंस से देखिए वॉइस कुछ भी हो सकती है लेकिन जो दिल से जो गाना निकले वो अलग बात है तो मैं आपके सामने कुछ फरमाना चाहूंगा इजाजत है? जी।, जी प्रीत की लत मुहै ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी बल, बल जाऊँ अपने पिया को मैं जाऊं बारी बारी मुंह शुद्ध बुद्धि न रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सहारी तेरे नाम से जी लूँ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 चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुना हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को और सचिन की आवाज़ आपको अच्छी लगी हो तो जरूर हाथ ऊपर कर सकते हैं अभी आपने सचिन जी की आवाज़ सुनी मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो जरूर मैसेज कीजिए सचिन नाम लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और सचिन जो है वैसे भी स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं इसलिए थोड़ा सा वो बोल्डनेस था वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाइज लग रहा था उनके हरकतों से उनके शब्दों से उनके वॉइस से तो वो आप समझ ही गए होंगे मुझे लगता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडी मोदा नाइनटी पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को तरंग कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग वॉइस की पहचान हम तक पहुंच रही है हम अलग अलग वॉइस को पहचानने लगे हैं और मुझे लगता है कि आप भी जो है जज बन गए सुनते सुनते अच्छा लग रहा है ना चलिए कभी कभी जज का काम भी करना चाहिए और अच्छी वॉइस को तवज्जो देना चाहिए दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं तरंग इस कार्यक्रम में एक और फीमेल वॉइस आप तक पहुँचाने की कोशिश हमारी तरंग कार्यक्रम में आपका शुभ नाम खुशबू क्या बात है नाम ही बड़ा अच्छा है बहुत बढ़िया मेरा नाम रावत खुशबू है और अभ्यास करती हूँ आपको एक सॉन्ग सुनना चाहती हूँ मंजिल रुसवा है खोया है रास्ता आए ले जाए इतनी सीत जा दे दे कसम देवा दे दे ख्वाबों की बारिशों को मौसम कैसे माने दे दिल को ठिकाने दे नए बहाने दे ख्वाबों की बारिशों को मौसम कैसे माने दे अपने कर्म की कर कर दे इधर भी निगा है, सुन रहा है ना तू रो रही हूं मैं सुन रहा है ना तू क्यों रो रही हूं मैं चलिए मुझे लग रहा था खुशबू जैसा नाम है वैसे आवाज में भी खुशबू है आप तक पहुंच गया होगा आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर तरंग इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस हमारे बीच में हो रहे हैं सचिन के बाद खुशबू को हमने सुना और मैं चाहूंगा कि कैसा आवाज लगा आप जरूर बताइएगा हमें हाथ अपने खड़े कर सकते हैं फटाफट दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि खुशबू की आवाज़ आप तक पहुंची है तो आप मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और खुशबू लिख सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी 90.4 फोर पर तरंग सुनते रहो मुस्कुराते रहो मैं जिंदगी का साथ निभा चला गया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 मिल गया उसे तुम कदर समझ लिया तर, जो मिल गया उसे तुम कदर समझ लिया मु समझ, समझ लिया मु समझ लिया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 जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को दुम्हे में उड़ाता चला गया